शिव शिव पुराण संहिता अतः को आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव, रूप हैं और भर्गा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ हैं वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है अव्यक्त प्रकृति से तत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है जीव पुरुष से ही बारम्बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है जीव का जीव का शरीर जन्मकाल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है जो जन्म लेता और विविध पासों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निर्वृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत मातृपित्र स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए गाय का दूध गाय का दही और गाय का घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर समृद्ध रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराए फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है इसलिए मकार लिंग कहलाता है सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा तो पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है इस प्रकार आकार, उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के छह भेद हैं इन छहों लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है